परमार्थ प्रसंग दो जिसके पास जो है उसी का वह त्याग कर सकता है जो है ही ही नहीं उसका और त्याग ही क्या। किसी वस्तु का वर्जन करने के लिए पहले उसका अर्जन होना चाहिए उसके दायित्व से बचने की चेष्टा नहीं चलेगी उड़कर गिरे भार से लाही गोविंदाए नमो नमह इस तरह से भगवान को लाही की मानता देने से कुछ नहीं होगा शास्त्र भोग करने का निषेध नहीं करते कहते हैं त्याग के द्वारा भोग करो अर्थात ममता और आसक्ति त्याग करके भोग करो जगत की समस्त वस्तुएं ही ईश्वर द्वारा परिव्याप्त है वे प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत है सब ही उनका है ऐसा समझकर अहम मम भाव त्याग करके सब काम करो सब कुछ भोग करो अन्य भोग में हो हो जाएंगे। इस तरह से से भोग करने पर योग अपने ही ही आएगा और आप रूप ही हो जाएगा। इष्ट वस्तु का स्मरण मनन करना अर्थात उनके साथ अपने मन का सहयोग स्थापित करना यह विचारधारा इतनी प्रगाढ़ और लगातार होगी चित्त विक्षेपकारी वृत्तियां जितनी ही शांत होंगी उतना ही यह संयोग तैलधारा के समान होगा। इसे ही ध्यान ध्यान कहते हैं। यही ध्यान और भी होने पर के साथ मन का एकीकरण हो हो जाता है। हो जाता है। है। वह तदाकार इस अवस्था को समाधि कहते हैं उसी समय स्वस्वरूप की पूर्ण अनुभूति होती है इस दर्शन या भगवत प्राप्ति होती है उपनिषद कहते हैं तभी हृदय की गाठे अर्थात कामना नष्ट हो जाती है समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं कर्म फल का क्षय हो जाता है सब दुखों का अवसान हो जाता है इसलिए ईश्वर प्राप्ति का पहला कदम है स्मरण मनन दूसरा कदम है चित्त वृत्तियों का शांत भाव तीसरा है ध्यान और अंतिम समाधि एक सीढ़ी को बिल्कुल ही उड़ाकर आगे की अन्य सीढ़ी पर एकाएक जाते नहीं बनता अतः स्मरण मनन की ही चरम परिणति ईश्वर प्राप्ति है दो सौ चौवन बार, बार दोहराने और अभ्यास के द्वारा इस स्मरण मनन को दृढ़ता से मन में गांठ देने के लिए ही जप ध्यान आराधना आदि का विधान है इष्ट मंत्र के पुनः पुनः दीर्घकालीन प्रत्यय जप करने का प्रयोजन भी यही है हम जिस विषय को लेकर क्रमशः उसमें संलग्न मने रहते हैं जब उसकी चर्चा करते रहते हैं उसकी छाप मन पर पड़ती है मन से निकल गए ऐसा ऊपर से मालूम पढ़ने पर भी वे सारे चित्र सूक्ष्म भाव से संस्कार रूप से मन में ही रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य के न जानते हुए भी उसे कार्य या विचार के लिए प्रेरित करते हैं असत संस्कार प्रबल हुए तो बुरे भावों की ओर सुसंस्कार प्रबल हुए तो अच्छे भावों की प्रेरणा मिलती है इसीलिए देखा जाता है कि जो दुष्कर्मी हैं वे क्रमशः और ज्यादा कुकर्मों में लिप्त होते हैं और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं वे उसी पस में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं